चीटा और अंतरिक्ष यात्री एव। हिंदी रूपांतर अमित आवरण एवं रेखांकन रामबाग ट्रस्ट मुरासका एक छोटा लाल चीटा और टहनियों से बनी बाड़ के किनारे एक चीटी की बॉम्बी में रहता था बाड़े की एक तरफ कद्दूओं का खेत और दूसरी तरफ एक सड़क थी प्रतिदिन घोर में एक दूध की गाड़ी वहां से गुजरती थी यह एक भारी गाड़ी थी जब यह गुजरती तो चीटों को चीटों की पूरी बांबी हिल जाती थी मुराशका को सोना बहुत अच्छा लगता था लेकिन वह कैसे सो सकता था जब उसके घर की दीवारें हिलती हों? जैसे कि भूकंप आ गया हो इसलिए उसे सूरज उगने से पहले उठकर अपने अगले पैरों से आंखें मलकर बेल्ट कसते हुए भाग काम पर जाना पड़ता था उसका काम बहुत मामूली किस्म का था भोज वृक्ष के नीचे इल्लियों को पकड़ना और उन्हें भंडार में लाना एक दिन सुबह मुराशका रोज की तरफ भागते हुए भोज वृक्ष के पास पहुंचा और थोड़ा आराम करने के लिए नीचे बैठा। बुरा हाल हो गया और उसे लगा कि सूरज उसे जला देगा वह भाग जाना चाहता था और वह भाग सकता था लेकिन अचानक उसने सूरज के बीच में एक आदमी को देखा मोराश्का ने उसके अंतरिक्ष पोशाक और हेलमेट से उसे एक ही बार में पहचान लिया उसे यह एक अंतरिक्ष यात्री था जिसके सिर के ऊपर नारंगी रंग का पैराशूट फड़ रहा था। अंतरिक्ष यात्री आया अपने पैराशूट के फीतों को अपना चुन लिया को यह कुछ अच्छा नहीं लगा एक भोज वृक्ष से काल्पनिक हेलो कहना जबकि एक जीता जागता चीटा बात करने के लिए सामने था ऐसा इसलिए है कि उसने मुझे देखा नहीं मुरासका ने सोचा अपनी अदर की मूछों को मरोड़कर वह अंतरिक्ष यात्री के जूते पर रेंगकर चढ़ गया जूते से दौड़कर वो उसके पैर पर चढ़ गया फिर उसकी आस्तीन पर फिर उसकी तर्जनी उंगली पर चढ़ा अंतरिक्ष यात्री मुरास्का को देखकर मुस्कुरा दिया सुपरवास श्रीमान चीटा जी आप इतनी सुबह सुबह क्यों जागे व्यापार के चक्कर में आप ठीक कह रहे हैं मुरास्का ने लजाते हुए जवाब दिया लेकिन कृपा करके मुझे बताइए कि क्या यह सच है कि पृथ्वी कद्दू की तरह गोल है बिल्कुल सच है अंतरिक्ष यात्री ने जवाब दिया मैं कुछ समय पहले ही हमारी इस धरती से लंबी दूरी पर था वहां से यह गोल दिख रही थी हम लोग यहाँ ऊपर रहे यही सही है मुरस्का ने कहा यही वह जगह है जहाँ सभी लोग और चीटे रहते हैं लेकिन नीचे धरती के दूसरी तरफ कोई नहीं है वे सभी गिर जाते हैं। श्रीमान चीटे जी, विश्वास करना कठिन था उसी समय एक इंजन के गरजनी की आवाज आई यह एक हेलीकॉप्टर था जो अंतरिक्ष यात्री के लिए आ रहा था जल्दी से छिप जाओ नहीं तो पंखे की हवा का झोंका तुम्हें बहुत दूर बहा देगा अंतरिक्ष यात्री ने कहा और चीटे को एक पत्थर के पीछे रख दिया हेलीकॉप्टर उड़कर दूर चला गया और इससे उड़ने के बाद इसके उड़ने के बाद जब हवा का खिंचाव खत्म हो गया तो मुराशका अपने पैरों से जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागकर अपनी अपने में गया ताकि सभी लोगों को अपनी असाधारण आकस्मिक मुलाकात के बारे में बता सके मुराशका नाचता है पता चला कि अंतरिक्ष यात्री को मुराश्का के भाइयों बहनों बहनों दादा दादियों भतीजे भतीजों और चाचा चाचियों ने भी देख रखा था लेकिन उसकी उंगली पर बैठने और बातें करने का गौरव सिर्फ मुरास्का को ही मिला था इस प्रकार जबकि वह सिर्फ एक पूर्ण साधारण लाल चीता था दूसरे उसको बहुत सम्मान देने लगे और जहां तक मुराशका की बात है उसने निश्चय किया कि वह अच्छा तो खुशी में नाच रहा है दूसरे चीटों ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा उसे नाचने दो तो। और कोई भी होता तो वह खुशी से झूम उठता उन्होंने सोचा कि वास्तविकता समझने पर मुराज जमीन पर आ जाएगा और वापस काम करने लगेगा लेकिन मुराशका की वापस काम पर जाने की कोई मंशा नहीं थी और नाचने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता था दूसरे चीते उसे नाराज हो गए उस शाम को उन्होंने उसके लिए बॉम्बी के दरवाजे बंद कर दिए और उसे बाहर छोड़ दिए। आह अच्छा तो यह है बात है यह है तुम लोगों का असली रंग है ना मज़ का बंद दरवाजों पर चिल्लाया ठीक है अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही मैं अपनी खुद की बॉम्बी बनाऊंगा तुम्हारी बॉम्बी से बेहतर अगर मैं चाहूंगा तो अपनी खुद की दुनिया तलाश लूंगा और वहां अकेले ही रहूंगा अंतरिक्ष चात्री ने इसके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया और अगर इस पर सोचा जाए रात की में थोड़ा कांपते हुए मुराशका ने अपने आप से कहा मैं अपने लिए अपनी खुद की एक धरती क्यों नहीं तला सकता मुराशका की नई दुनिया अगले सुबह मुराशका अपने लिए एक दुनिया चुनने के लिए निकल पड़ा उसे बड़े खुले हुए धारियों वाले कद्दू का आकार खास रूप से पसंद आया यह टहनियों से बनी बाढ़ से लटका हुआ था और मुरस्का के लिए एक अलग सी दुनिया की तरह था वो कद्दू पर चढ़ गया उसे लगने लगा की इसके बगल की पली धार गेहूं के खेत जैसी थी हरिधारिया जंगल जैसे और सबसे ऊपर के छोटे से सुराख में कुछ बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था और वह उसे समुद्र जैसा लगा मुराश का समुद्र के तट पर थोड़ा नाचा फिर उसने आराम किया उसके बाद खोज के लिए भागा उसने निश्चय किया कि वह अपनी इस नई दुनिया के चारों ओर घूमकर यात्रा करेगा और, और देखेगा कि इसके निचले हिस्से में क्या है शायद वहां पहाड़ होंगे या कोई मजेदार चीज होगी लेकिन कद्दू के बगल के हिस्से वो चिकने और फिसलने वाले थे और मुरस्का अपनी दुनिया से अचानक गिर गया और धप से जमीन पर आ उतरा यह कैसे हो गया अपनी पीठ चहलाते हुए उसने सोचा अंतरिक्ष यात्री ने कहा था कि तुम जमीन पर से नहीं गिर सकते फिर से मुरजकर मुश्किल से कद्दू पर चढ़ा वो अपने सामने के पंजों में अपना सिर रखकर सोचना शुरू किया कि जैसे कैसे अपने नए बाउी बनाई जाए वो सोच ही रहा था कि यह सब कैसे करना है तभी अचानक कद्दू कांपने लगा भिन्न भिना उठा अरे मुरस्कर ने सोचा वह डरा था लेकिन रोमांचित फिर भी रोमांचित फिर भी रोमांचित था यह भूकंप ही हो सकता है मेरी दुनिया पूरी तरह से वास्तविक लेकिन यह कोई भूकंप नहीं था यह एक लड़का था जो कद्दू की कैरी के पास से गुजर रहा था और उसने अपनी गुलल के पत्थर से कद्दू पर निशाना लगाया था वे फिर मिलते हैं दिन पर दिन बीतते गए मुरस का कद्दू के खेत में घूमा दीवार पर चढ़ा कभी कभी तो भोज वृक्ष तक भी गया लेकिन हमेशा छिपकर जिससे कि उसके संबंधी उसे देख न सके अब वो कद्दू की दुनिया से उगने लगा लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे चीटों और की पर वापस लौटने से रोक रखा जबकि मुराश का घर के बिना आवारा हो गया था अब वह नाश्ता नहीं था उसकी सारी प्रसन्नता चली गई थी इसके बजाय ईर्ष्या और नाराजगी से भरा हुआ था इसलिए को देखा तो उसने सीधे यही सोचा कि मैं उसे काटूंगा। इससे वो कूदने लगा चीटा आक्रोश से भरा था जैसे कि घास के गुच्छों से बाहर निकल रहा हो और हर पल उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था मैं उसके नाक को काटूंगा उसने धमकाते हुए कहा बड़े अनुचित तरीके से मुराशका ने आदमी पर पीछे से हमला किया कॉलर तक पहुंच गया उसके कॉलर से गर्दन पर रेंग रेंगे गर्दन से गाल पर और गाल से नाक पर पहुंचा तो जैसे उसने तीखा डंक मारने के लिए खुद को ताना, तो अपने आप को आदमी के अंगूठे और तर्जनी के बीच में पाया अरे पुराने दोस्त ने आश्चर्य से मुरास्का शर्म से बेदम हो गया यह वही अंतरिक्ष यात्री था जो उस सुबह वहां पहुंचा था वह तो ऐसे ही एक लाल चीटा था लेकिन अब उसका रंग शर्म से चमकीला सिंदूर हो गया सिंदूरी हो गया नमस्ते वाह आप दोबारा मैं इस जंगली मैदान को दोबारा देखना चाहता था अंतरिक्ष यात्री ने जवाब दिया मैं भोज वृक्ष को और आपको श्री चीमान श्रीमान चीते जी दोबारा देखना चाहता था जमीन पर बार बार आना हमारे दूसरे रोजमर्रा के कामों की तरह नहीं है मैं यहाँ आने के आनंद को कभी नहीं भूलूंगा और क्या पृथ्वी सचमुच एक कद्दू की ही तरह है कद्दू की दुनिया में अपनी दिक्कतों को याद करते हुए मुराश्का ने पूछा जैसा की मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कद्दू की तरह या एक गेंद या फिर एक गुब्बारे की तरह एक नीले गुब्बारे की तरह जो आकाश में उड़ता है और कोई भी उस पर से गिरता नहीं है नहीं कोई नहीं गिरता फिर मैं अपनी दुनिया से क्यों गिरा मुराशका ने पूछा और उसकी आवाज काँप रही थी मुराशका की पूरी कहानी सुनने के बाद अंतरिक्ष यात्री ठाका मारकर हंसने लगा अरे मित्र चीटे हमारी यह धरती बहुत अनोखी है अगर तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम न हो तो मैं तुम्हें कुछ किस्से सुनाऊंगा किस्से सुनाऊंगा शुरू हो जाइए मुराजका ने कहा दरअसल वो बहुत दुखी था मुझे इस समय कोई बहुत जरूरी काम नहीं है वह आराम से एक सफेद बटन पर बैठ गया और सुनने के लिए तैयार हो गया पहला किस्सा एक समय की बात है जब धरती पर सारी चीजें गिरती पड़ती रहती थी नीचे की चीजें गिर जाती थी और और कितनी अजीब सी बात है कि ऊपर की चीजें ऊपर गिरती थी वे तो बस चिड़ियों की तरह उड़ जाती थी कुत्ते अगर अपनी कुकुरशाला में ठीक से नहीं बंधे हो तो या तो उड़ जाते या गिर जाते पके हुए सेब जो की शहद की तरह गिर जाते पके हुए सेब जो की शहद की तरह मीठे थे गिरते और फिर सेब के पेड़ से उड़ जाते सेबों को पकने से पहले इकट्ठा करना पड़ता था और वे बहुत खट्टे होते थे और बिल्कुल भी खाने लायक नहीं ओह एक खास तरह की रेलिंग लोगों के सहारे के लिए बनाई गई थी जब वे गलियों से गुजरते तो इन्हीं पर लटकते हुए जाते थे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए उन लोगों के लिए ऊँचे ऊंचे खंभों पर हर गाँव व कस्बे में ऊपर जाल लगाए गए थे जो लोग रेलिंग को पकड़ना भूल जाते थे जाल उनके लिए ही थे खोए खोए से रहने वाले लोग या तो ऊपर उड़ जाते थे या जाल में गिर पड़ते थे फिर वे जमीन पर सीढ़ियों से उतरते थे और घरों में क्या होता था कुर्सियां और मेजे अगर मजबूती से फर्श पर नहीं गाड़ी गई हों तो छत पर गिर जाती थी जैसा कि तुम जानते हो रहा उन दिनों लोगों के लिए पृथ्वी पर जीवन आज तुम्हारे कद्दू पर रहने से ज्यादा मुश्किल था और लोगों ने पृथ्वी से कहा हम जानते हैं कि तुम वास्तव में बहुत दयालु हो कृपया कुछ ऐसा करो कि हमारा तुम पर से अचानक गिरना रुक जाए ठीक है पृथ्वी ने जवाब दिया मैं हर चीज पर एक आकर्षित करने वाली शक्ति लगा दूंगी जैसे की एक चुंबक हूं और तुम सब धातु के बने हो पृथ्वी ने एक आकर्षण बल लगाया लेकिन वह इतना तगड़ा था कि लोग जमीन से अपने पैर को उठा ही नहीं सकते थे चिड़िया छतों पर फंस गई और अपने पंखों को फड़फड़ा भी नहीं सकती थी पेड़ों के ऊपरी हिस्से झुककर नीचे जमीन पर आ गए अरे प्यारी अरे प्यारी लोग चिल्लाए तुम बहुत शक्ति से खींच रही हो कृपा करके थोड़ी और नरमी दिखाओ पृथ्वी ने थोड़ी और नरमी से खींचा जैसे कि अब करती है और इसके बाद दोबारा कोई उस पर से नहीं गिरा दूसरा किस्सा लेकिन फिर भी पृथ्वी पर चीजें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और मुराश का मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों था पृथ्वी वहां अंतरिक्ष में लटकी हुई थी तुम्हारे कद्दू की तरह और सूरज हमेशा एक ही तरफ प्रकाश देता था तो एक तरफ हमेशा दिन का समय होता था और दूसरी तरफ हमेशा रात होती थी। धूप वाले हिस्से में कद्दू नींबू हिसालू थे चिड़िया गाती थी तितलियों की फड़फड़ाह हाँ, खरगोशों और खरों की उछल कूद और खेल थे अंधेरे हिस्से में कुछ भी नहीं रुकता था डंडेलेन भी नहीं और वहां पर उल्लुओं के अलावा कोई नहीं रहता था कभी कभी बिल्लियां आती क्योंकि बिल्लियों को अंधेरे में ही दिखता था लेकिन वे भी बहुत जल्दी सूरज वाले हिस्से में अपनी अच्छी गर्म जगहों पर वापस चली जाती जब लोग सोने जाना चाहते थे तो उन्हें खिड़कियों पर भारी पर्दे लगाने पड़ते थे अगर आंख में रोशनी की धारा आए तो नींद नहीं आ सकती और कुछ लोग दूसरी पार रात वाले हिस्से में सोने के लिए चले जाते थे और जाहिर है कि वे वहां सोए रह जाते थे और उन्हें देर हो जाती कुछ लोगों को कारखाने जाने में कुछ को स्कूल जाने में और बहुत सारे लोगों को तो अंधेरे में सिर पर ठोकरे लग जाती थी इसलिए लोगों ने फिर से धरती से पूछा दयालु धरती मां क्या आप हमारे लिए घूम नहीं सकती और पृथ्वी ने सूरज के सामने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया जैसे की एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी को नई पोशाक दिखा रही हो सूरज पहले उसके एक तरफ चमका फिर दूसरी तरफ मुराश का अभी हम जहां का समय है लेकिन दूसरी तरफ इस समय रात है और सभी लोग गहरी नींद सो रहे हैं लोग और चीते तीसरा किस्सा फिर तुमने मुझे बताया कि एक पत्थर तुम्हारे कद्दू पर गिरा और तुम बाल बाल बच गए बहुत से पत्थर हमारे पृथ्वी पर भी गिरते थे वहां ऊपर पूरे पत्थरों के बादल है कभी कभी वे बारी अंतरिक्ष में उड़ते हैं एक बार हमारे पृथ्वी लोगों को बताया मुझे ढकने के लिए पर्दे की जरूरत है जिससे पत्थर मेरी बगलों को छीले नहीं मैंने तुम लोगों के दो काम किए कृपया आप तुम मेरे लिए कुछ करो मुझे बचाने के लिए कुछ तरीके सोचो सबसे पहले कांच का सामान बनाने वालों ने कोशिश की उन्होंने पृथ्वी को कांच से ढक दिया लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ और सब कुछ तैयार हो गया वैसे ही वहां पर कांच के टूटने से जोर की गड़गड़ाहट हुई और एक उल्का पिंड ने कांच में छेद कर दिया छेद कर दिया था सभी खिड़कियों की मरम्मत करने वाले नौसुखियों को इस काम पर कांच की मरम्मत के लिए लगाया गया लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने एक जगह पर उसकी मरम्मत कर डाली उतनी तेजी से लकड़ी का एक टुकड़ा अगले पर छिटक गया लोग अच्छा तो तो गुब्बारा बेचता था और उसने अपनी सारी टंकियों में से संकुचित हवा को बाहर निकाल दिया वहां लोगों की एक लंबी कतार गुब्बारों का इंतजार कर रही थी लेकिन उसने उन पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि उसने पृथ्वी के चारों ओर से हवा के चारों ओर से हवा के कंबल से लपेट नहीं दिया सभी लोगों को हवा का कंबल पसंद आया सूरज इसके पार दिखा और उल्का पिंड इसमें फस गए और माचिसों की तरह जल गए गुब्बारे वालों को लंबे वैज्ञानिक शब्द बहुत अच्छे लगते थे उसने उसने हवा के को को जिसमें पृथ्वी लपेट रखा था पर्यावरण का नाम दिया और इसके बाद वो वापस अपने गुब्बारे बेचने वाली पुरानी नौकरी पर वापस बच्चों के पास चला गया एकमात्र अब मैं क्या करूं मोरस्का ने पूछा वे लोग मुझे बॉम्बे में घुसने नहीं देंगे उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया इसमें कोई शक नहीं कि कद्दू सचमुच में पृथ्वी नहीं है पजझड़ में लोग कद्दू को गांव में ले जाएंगे और उसको पकाएंगे और इसके बीजों को सर्दियों में बच्चों के कुतरने के लिए फ्राइंग पैन में तलेंगे सारी अच्छी चीजें बच्चों के लिए उनके पास फर कोट और नमदे के बूट हैं और गर्म टोपी भी है लेकिन मुझ जैसे के लिए मैं सर्दी में बर्फ बनकर अकड़ जाऊंगा मैं मर जाऊंगा मुरास्का सुबहने लगा और अपने आंसू अपने छोटे से पंचों से पोछ लिए ऊपर देखो नन्हे चीटे आंतरिक शात्री में धीरे सका एक हरी इली भोज वृक्ष की शाखा से एक चांदी की तरह चमकते धाके से लटक रही थी मुझे लगता है कि अब चीजों को ठीक करने का मौका तुम्हें मिला है अंतरिक्ष यात्री फुसफुसाया और सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ बहुत से लोग और बहुत से चीते हैं लेकिन पृथ्वी केवल एक है चलो अभी के लिए अलविदा तुम्हारी खोज अभी सफल हो अंतरिक्ष यात्री लंबे लंबे डग भर, डग भरता हुआ अपनी कार में चला गया और मुराजका भाग कर उस जगह पहुंचा जहां पर इली ने अपने को लटका रखा था जब मोराज का अपने कैदी को घसीट कर तक ले आया तो किसी ने उससे कुछ भी नहीं पूछा चीटी को एहसास हुआ की चीटों को एहसास हुआ कि वो अपनी सेगी बगाने के लिए पहले ही काफी सजा पा चुका है लेकिन मुराजका खुद इली को घसीट भंडार तक लाया और बोला यहाँ बहुत से लोग और बहुत से चीते हैं लेकिन पृथ्वी सिर्फ एक है और फिर से चीतों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे शुरू से ही सब कुछ जानते थे अनुराग ट्रस्ट लखनऊ